आभी हयात बणा और शहसादा एक वक्त का किस्सा है एक बादशाह था जो बहुत बीमार हो गया और किसी भी मुल्क से कोई भी हकीम उसे सेहतयाब करने के लिए कोई इलाज न ढूंढ सका उन्हें यह यकीन था कि वो अब ज्यादा से तक नहीं जियेगा बे, मेरे बेटे कहां है मुझे वो अपने पहलू में चाहिए बादशाह के दो बेटे थे बड़ा और वो सल्तनत का वारिस होना चाहता था। छोटा वाला हैरी, हालांकि बहुत रहमदिल और मासूम था, वो हरी का ख्याल रखता और सबसे ज्यादा वो अपने वालिद से मोहब्बत करता था। अब कैसे हैं? हमने अपनी सारी कोशिश कर ली है, अब सिर्फ कोई कर्शमा ही इनकी जान बचा सकता है। बिल्यम एक लड़की से मोहब तुम्हे इल्म है जानेमन, मैं हकीकतन में अपने वालिद का पसंदीदा बनना चाहता हूँ पर उन्हें हैरी से ज्यादा महबबत है मैं बस उम्मीद करता हूँ कि कहीं वो तख्त का वारिस ना बन जाए सिर्फ तुम और सिर्फ तुम ही बादशाह बनोगे मेरे अजीज तुम इतने यकीन से कैसे कह सकती क्योंकि हो क्योंकि मुझे एक ऐस ओ जाने मन सिर्फ तुम ही हो जो मुझे समझती हो। एक मर्तबा मैं बादशाह बन जाऊं तो मैं तुम्हें अपनी मलीका बनाने का वादा करता हूँ। ओ मेरी जान, तुम मुझसे कितनी मोहब्बत करते हो? पर विलियम को इसका इल्म नहीं था कि मिरेंडा को उसकी चाहत नहीं थी, बल्कि उसकी नजर किसी और ही चीज़ पर थी। <laughs> कितना बे� इस दौरान हैरी बहुत ही गम सता था क्योंकि वो अपने वालिद को दर्द में तड़पते नहीं देख सकता था। वो बहुत वफादारी से अपने वालिद की सेहत के लिए दुआ करता रहा। ओ फरिश्तों, मेरी रहनुमाई करो कि कैसे अब्बा जान को सेहतमंद बनाऊं। उसी वक्त एक फरिश्ता नमाया हुआ एक ज़हीफ़ फकीर के एक फकीर हूं जो सल्तनतों में घूमता-फिरता है इल्म की तलाश में। मैंने तुम्हें रोते हुए देखा तो मैं यहीं रुक गया। क्या किसी तरह मैं तुम्हारी मदद कर सकता हूं? मेरे वालिद जो बादशाह हैं बहुत बीमार हैं। हकीम कहते हैं दुनिया में कोई ऐसी दवा नहीं जो उन्हें सेहत कर सके। मुझे एक और रास्ते में बेशुमार रुकावटें हैं। ये कहलाता है आबे हयात। मैं वहाँ कैसे पहुँचूँगा? मैं मिलो चल सकता हूँ, किसी रुकावट का मुकाबला कर सकता हूँ, अपने वालिद को वापस तैयार करने के लिए। और इस तरह फकीर ने हैरी को सभी हिदायतें दी आबेहयात तक पहुँचने के लिए। हैरी निकल पड़ा आ दो दिन सफर करने के बाद वो एक हनी जंगल में पहुंचा जहां वो एक बॉने से रूबरू हुआ। हैलो, मुझे सुनाई दे रहा है कोई आ रहा है क्या तुम मेरी मदद कर सकते हो? ये आवाज कहां से आ रही है? मेहरबानी करके मेरी मदद करो। तुम मुझे सुन सकते हो क्या? आखिर तुम इस पिंजरे के अंदर कैसे फंस गए? एक चुड़ैल मेहरबानी करके क्या तुम मुझे आजाद कर सकते हो इस पिंजरे की जंजीर काटकर बोलो। और हैरी ने अपनी तलवार निकाली बॉनी को आजाद करने के लिए। बॉनी ने उसका शुक्रिया अदा किया और हैरी से कहा कि वो उसके साथ रात के खाने में शिरकत करे। पर हैरी ने कहा कि वो जल्दी में है। आगे सफर करने के बाद हैरी र ये इतना कमजोर और दुबला लग रहा है, जरूर भूखा होगा। मुझे देर तो हो रही है पर मैं इसे इस हाल में नहीं छोड़ सकता। हैरी ने डबल रोटी के टुकड़े शेर को खिलाए और अपना पूरा राशन शेर के लिए छोड़ दिया। वो आगे घोड़े पर सवार बढ़ता रहा अपनी हयात की तलाश में। हैरी अब भूखा था औ हेरी बर्फबारी के बीच घुड़सवारी की और आखिर में वो उस गार पर पहुंचा जिस पर चांद अपने पूरे शबाब से चमक रहा था भूखा प्यासा हैरी गार के मुहाने पर ही बेहोश होकर गिर गया हैरी, उठो उठो हैरी आप आप यहां कैसे आ गए मैं कोई फकीर नहीं हूं मैं एक फरिश्ता हूं जो तुम्हें रोते हुए ना देख सका और एक फकीर के भेष में नुमाया हूँ। मुझे बहुत खुशी हुई एक रहमदिल इंसान को देखकर, जो बिना गर्ज लोगों की मदद कर रहा था। ये लो आबे हयात। कुछ पियो ताकत हासिल करने के लिए और बाकी अपने वालिद के लिए ले जाओ। हैरी ने आबे हयात पिया और उसकी ताकत वापस आ वापस सल्तनत में मिरेंडा के नुस्खे ने भी बादशाह को सेहत कर दिया था। बादशाह विलियम से मुतासिर हुआ और उसे बादशाह बनाने का फैसला किया। पर हैरी कहाँ है? मैंने एक हफ्ते से उसे नहीं देखा है। एक बेटा कितना बेहिस हो सकता है कि मैं यहाँ पर बीमार हूँ और वो यहाँ पर नहीं है। विलियम ने इस सूरत हाल का फायदा उठाया और बादशाह को उकसाया कि हैरी को गिरफ्तार किया जाए उसके गैर-जिम्मेदाराना हरकत के लिए अब्बाजान वो परवाह नहीं करता वो परवाह नहीं करता आपकी मेरी या सल्तनत की मैं मशविरा देता हूँ कि हम उसे सलाखों के पीछे डाल देते हैं ताकि उसे अच्छा सबक सिखा इसे फौरन गिरफ्तार कर लो और इसे जेल में डाल दो पर भाई मैंने क्या किया तुम्हें किसी दलील का हक नहीं चलो जल्दी आज नए बादशाह का ऐलान होगा हर किसी को दावत है महल के आहते में आने की हुर्रे हुर्रे हमारा नया बादशाह है यह यकीनन शहजादा हैरी होगा वो एक रहमदिल इंसान है उसे कैद खाने की कोठरी में डाल दिया गया जहां वो मायूस बैठा था ना उम्मीद और गम सदा कि उसके अपने ही भाई ने उसे कैदी बना लिया उसने मुझे बोलने का मौका भी नहीं दिया अचानक वो सत्ते में आ गया एक ऊंचा शोर सुनकर तुम तुम यहां कैसे दाखिल हो गए मैं यहां तुम्हें आजाद करने आया हूं पर तुम्हें कैसे पता चला अभी हमारे पास उसके लिए वक्त नहीं है चलो निकलते हैं यहां से जल्दी पर इस चिकन पर तो जबरदस्त पहरा लगा हुआ है। फिक्र मत करो, कोई है जो पहरेदारों को संभाल लेगा। अब चलो, जल्दी। बचाओ, यहाँ शेर है। बचाओ, यहाँ शेर है। बचाओ, यहाँ शेर है।, यहाँ यहाँ शेर है। जल्दी इस तरफ। जब शहजादी विलियम को बादशाह का ताज पहनाया ही जाने वाला था, बादशाह को तकलीफ महसूस हुई और वो जम राजा सलामत को क्या हुआ? अरे नहीं, हमें लगा वो ठीक हो गए हैं। तुमने क्या दिया था? मेरे वालिद फिर से बीमार हो गए हैं। तुम जालिम खातून तुमने मुझे धोखा दिया। तुम्हारी जुर्बत कैसे हुई? तुम्हें अपने वालिद जिंदा इसीलिए चाहिए थे, ताकि तुम राजा का ताज हासिल कर सको। और अब तुम मु गिरफ्तार करोगे अरे <laughs> ये तो चुड़ैल सफरीना है मैंने सुना है वो बहुत ताकतवर है अरे ये तो वही है जान बचाकर भागो तुम्हें मेरी कुवतों का कोई अंदाजा नहीं है मैं तुम्हें सफरीना तुम्हें तुम्हारे किए की, की सज़ा मिलेगी <laughs> अब्बा जान मेहरबानी करके ये पीजिए बादशाह ने आबे हयात दिया और फौरन उसे बेहतर महसूस हुआ वो फौरन अपने पैरों पर खड़ा हो गया शुक्रिया बेटा मुझे बेहतर महसूस हो रहा है ये क्या है जो तुमने मुझे दिया हैरी ने अपने वालिद को सब कुछ तफसील से समझाया और बताया कि वो तब वहां क्यों आपकी सेहत अच्छी है, यही मेरे लिए सबसे अहम है। विलियम भी आ गया। ओ भाई, मुझे भी मुआवज़ करो, क्योंकि मैं इस चुड़ैल की तिलस्म में गिरफ्तार था और मुझे होश नहीं था। ओ अब जाने भी दो भाई, मुझे उन पुराने दिनों की तरह गले लगा लो। और इस तरह भाइयों ने एक दूसरे को गले लगाया, बा� उन्होंने एक साथ सल्तनत पर हुकूमत की और इस बात का ख्याल रखा कि मिरेंडा जैसी चोड़ाइले सल्तनत से कोसों दूर रहें। हमारे बादशाह उम्रदराज हमारे बादशाह उम्रदराज हो